विवेक की बात आई तो भले फिर विवेक कैसे पैदा करें जब अविवेक निमित्त है और अविवेक निमित्त से ये बंधन होता है प्रकृति बंधन में लाती है हमें तो विवेक कैसे प्राप्त करें तो उसके लिए एक शैली में उत्तर दिया जा रहा है पिछहत्तरवा सूत्र बोलिए तत्वाभ्यासात नेति नेति विवेक सिद्धि विवेक की सिद्धि का उपाय एक तो बताया तत्वाभ्यास तत्व का अभ्यास करना तत्व का मतलब जो वास्तविक चीज है परमात्मा भी है तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास योगदर्शन का सूत्र ये जो अंतराय हैं इनको हटाने के लिए क्या हो पाए एक तत्व का अभ्यास तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास एक सूत्र है योगदर्शन का यहाँ कहा तत्वाभ्यास से एक तो ये है कि हम परमात्मा का ही ध्यान करें परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करें और तत्व का मतलब और भी जो वास्तविक चीजें हैं आत्मा प्रकृति जो जैसी हैं उसको हम विचार करें उस तत्व का बार बार अभ्यास करना होता है एक बार पढ़ने से नहीं होता बार बार पढ़ना होता है बार बार समझना होता है बार बार चिंतन करना होता है क्योंकि हमें नीचे तक करना है नीचे तक उसके छाप डालनी है नहीं तो वो हट जाएगा गहरी छाप डालनी है इसलिए बार बार करना होता है तो तत्वाभ्यास से ये एक उपाय हुआ और दूसरा उपाय कह रहे हैं ना इति ना इति नेति नेति, ना इति नहीं ये नहीं है ना इति, ये नहीं है नेति नेति इति त्यागा ये नहीं है इसको हटा दिया ये है या नहीं है नेती, नेती, ये भी नहीं है इसको हटा दिया यह है नेति नेति उपनिषद में जो इसकी चर्चा आती हाँ है कि आखिर परमात्मा है कौन इस दृष्टि से देखेंगे तो पहले ये देखते हैं कि अच्छा ये परमात्मा है या नहीं है ये मिट्टी परमात्मा है या नहीं है नहीं ये तो नहीं हो सकती और त्याग दिया उसको ये लकड़ियां हैं ये परमात्मा हो सकती है नहीं ये नहीं हो सकती उसको हटा दिया ये फल फूल हो सकते हैं अन्न हो सकते हैं जल हो सकता है सूर्य हो सकता है शरीर हो सकता है इंद्रियां हो सकती हैं, मन हो सकता है सुख हो सकता है दुख हो सकता है जो जो आता है कि क्या ये परमात्मा हो सकता है क्या ये परमात्मा हो सकता है नहीं ये तो नहीं हो सकता ये विवेचना करके हटाते जाते हैं हटाते जाते हैं हटाते जाते हैं ये प्रक्रिया चलते चलते चलते जो अंत में बच जाता है वो परमात्मा ये नेति नेति का त्याग किया दूसरे ढंग से कि हर आत्मा की ये इच्छा है त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो जाए सुख की प्राप्ति हो दुख रहित सुख की प्राप्ति हो ये सबकी इच्छा है अब उसमें वो संसार के भोगों में जा रहा है खा रहा है पी रहा है घूम रहा है सब भोगों को भोग रहा है एक को भोगा नी ये वो चीज नहीं है जो मेरे को चाहिए इसमें तो दुख मिश्रित है इसमें यह चीज है छोड़ो इसको चलो दूसरे को देखते हैं, दूसरा देखा क्या ये है नहीं ये भी नहीं है उसको भी छोड़ दिया ऐसे करते नेती, नेती त्याग करते करते करते करते गंतव्य तक पहुंच जाए ये एक शैली है एक है कि पहले सीधी चीज को ही पकड़ लिया कि ये है ये परमात्मा है और ये इसका नित्य आनंद है ये दुख रहित स्थिति है केवल उसको पकड़ लिया बाकी अपने आप छूटे एक तो ये शैली है सीधे एक तत्व का अभ्यास सीधे परमात्मा का अभ्यास सीधे उसके स्वरूप में जाना है बस उसके अलावा सब कुछ भी नहीं है छोड़ दिया अब जिनको ऐसे समझ में आ जाता है परमात्मा का स्वरूप शास्त्र से विवेचना से वो सीधे वहां चले जाते हैं ऐसे भी विवेक उत्पन्न हो जाता है और वो नहीं होता है तो बोले चलो आपकी जो इच्छा है वो पूर्ति हो रही है क्या है इस संसार में पूरी तृप्ति हो रही है या नहीं दुख निवृत्ति हो रही है या नहीं बोले नहीं हो रही है तो दुनिया यही तो कर रही है अभी ये जो भौतिकवाद है ये किस तरह से बढ़ता है आगे नेति नेती इत्यागत पहले सुख भोग का एक साधन लिया और उसमें कुछ लगा नहीं इसमें कुछ असुविधा है ये और अच्छी चीज दिख रही है इसको छोड़ो उसको अपना लिया इस कपड़े से ये कपड़ा अच्छा इस मिठाई से ये मिठाई अच्छी इस मकान से ये मकान अच्छा इसमें दोष है नहीं ये नहीं चाहिए छोड़ दिया ये गाड़ी अच्छी नहीं है इससे अच्छी ये है उसको ले लिया ये तेल इससे अच्छा तेल ये है उसको लगा ऐसी सब चीजों में दुनिया कैसे चल रही है बहुत भौतिकवाद को भी अगर हम सकारात्मक दृष्टि से देखें तो वैसे तो हम उसको अछूता मानते हैं नकारात्मक देखते हैं लेकिन यात्रा तो वो भी कर रहे हैं भौतिकवादी भी तो संसार में जी रहे हैं यात्रा तो वो भी कर रहे हैं ना किस चीज की यात्रा कर रहे हैं वो भी सुख की सुख की तो खोज कर रहे हैं दुख को हटाना ही तो चाह रहे हैं इसके अतिरिक्त तो उनका भी क्या प्रयोजन है वो भी तो दुखों से पूरा छूटना चाहते हैं दुखों को हटाना चाहते हैं यही तो यात्रा उनकी भी चल रही है और वो कैसे करते जाते हैं नहीं ये नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए, चाहिए मेरे को फिर इसको ले लेता है फिर थोड़े तो मैंने ये भी नहीं है जमी नहीं बात थोड़े देर में ये मकान अच्छा नहीं और होना चाहिए अगली इच्छा परमात्मा ने देखो कितनी सुंदर व्यवस्था कर रखी है अंदर कितनी अच्छी व्यवस्था है कि वहां उन भोगों में व्यक्ति जाएगा तो थोड़े ही दिन बाद में उससे उब जाएगा मन लगेगा ही नहीं वहां पर वो इतना प्रयत्न करके उन चीजों को पाया और अब उसमें रसी नहीं आ रहा छोड़ देता है उसे। फिर उससे और करना चाहता है फिर और करना चाहता है तो यात्रा तो उनकी भी यही चल रही है दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति वो तो नेति नेति करते जाते हैं अध्यात्म वाले कहते हैं कि नहीं यही ठीक ये मकान मिल गया झोंपड़ी मिल गई बस जीवन भर यही रहेगी ऐसा वो तो पकड़े रखते हैं। अब ये उसमें जाते हैं तो थोड़े दिन कपड़े पहने और फिर फैशन बदल गया बोले ना थी। <laughs> उसको हटा देते हैं थोड़े दिन पहना पता नहीं थोड़े दिन पहते नहीं एक साल पुराना हो गया पहना कितना सा है वो कहीं मजबूत है सब कुछ है ना ही ये सैंडल नहीं ये जूता नहीं ये चश्मा नहीं छोड़ते जाते छोड़ते जाते हैं में एक व्यक्ति क्या करता है पकड़े रहता है उसको <laughs> जब तक बेकार नहीं हो जाता है ना तब तक पकड़े रहता है वो तो दूसरा क्यों लोग इसी का उपयोग चल तो नेति नीति का अभ्यास कौन कर रहे हैं और आध्यात्मिक व्यक्ति किसमें लगे हुआ है तत्वा अभ्यास में अब वो नीति नीति में लगे हुए हैं तो इसमें एक बिंदु ये कि वो नीति नेति में अभी संसार के सुखों की दृष्टि से लगे हुए हैं और आध्यात्मिक व्यक्ति ने सोच लिया है कि नीति नीति करते जाओ आप कहां तक जाओगे अंत तक कहां तक जाओगे वहां भी यही मिलने वाला है वो उसको पता लग गया है इसलिए बोले ये रास्ता तो जाना नहीं है वहां पर वो समझ लिया वो रास्ते पर चल चुका है आध्यात्मिक व्यक्ति भी पहले नेति नेति करके ही गुजरा था सभी गुजरते हैं हर आत्मा गुजरती है उसको लग गया कि नहीं ऐसे करते जाएंगे करते जाएंगे ऊपर ऊपर और, और, और सम्पन्नता और खान और ये सुख सुविधाएं करते जाओ करते जाओ वो अंतिम दफ पहुंच गया कि भाई तो कुछ है नहीं आगे एक रुकावट आ गई बस स्थिरता आ गई स्तब्धता आ गई इससे आगे कुछ बढ़ने को है ही नहीं यहाँ पर इसलिए वो छोड़ करके इस तरफ आ जाता है और नीति नीति का अभ्यास तो कर चुका है ये विषय भोगों की दृष्टि से बोल रहा हूँ और परमात्मा की दृष्टि से भी यही चलता रहता है ये परमात्मा नहीं है ये नहीं है ये नहीं है तो वैज्ञानिक भी तो यही लगे हुए है ना क्या परमात्मा है तो बोले कहाँ परमात्मा तो ये चीज है नहीं ये तो परमात्मा नहीं है जनिक एकदम खंडित कर देता नहीं ये पेड़ है बोले नहीं ये तो परमात्मा नहीं है और यह पत्थर की मूर्ति परमात्मा है बोले ये तो परमात्मा नहीं है ये तो नहीं हो सकता तो ये नेति नेति त्यागत इस तरह से एक एक को छोड़ते हुए विवेक की स्थिति होती है दोनों तरह से होता है दोनों तरह से होता है तो तत्वाभ्यासात नेति नेति त्यागात विवेक सिद्धि ये प्रक्रिया ऐसे गुजरना पड़ता है अपने अपने स्वभाव के अनुरूप हमारी ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं और इससे हमें गुजरना पड़ता है गुजरते जाएंगे गुजरते जाएंगे और फिर विवेक तक पहुंचेंगे हो गया आगे देखिए तो क्या जो भी तत्वाभ्यास करते हैं नेति नेति का त्याग करते हैं उनको सबको कोई निश्चित समय है और विवेक की प्राप्ति हो जाती है नेति नीति करने वाले भी बहुत हैं। वो जल नेति सूत्र नेति की बात नहीं कर रहे वो एक अलग नेति है उसको तो नेति बोलते हैं लेकिन करते रहते हैं तो ये जो तत्वाभ्यास करते हैं नीति नीति करते हैं यानी ईश्वर का चिंतन करते हैं ईश्वर का स्वरूप जानते हैं शास्त्रों से और ये सब जो करते रहते हैं तो करते करते कुछ ऐसा है कि भई इतने बाद में अब सबको मुक्ति या विवेक की प्राप्ति हो जाएगी ऐसा कुछ है कि भई एक शिविर करने से विवेक हो जाएगा एक दर्शन पढ़ने से विवेक हो जाएगा या दस करने से विवेक हो जाएगा उसको एक शिविर एक शिविर से विवेक हो गया उसको एक वाक्य से विवेक हो गया तो मेरे को भी एक वाक्य से विवेक हो जाएगा ये संभव नहीं है क्यों नहीं है उसका कारण बता रहे हैं छिहत्तरवां सूत्र बोलिए अधिकारी प्रभेदात नियम इसमें कोई नियम नहीं है कि इतने शास्त्र पढ़ो और तो विवेक होगा इतने वाक्य पढ़ो तो विवेक होगा इतने प्रवचन सुनो तो विवेक होगा इसमें कोई नियम नहीं है अधिकारी का प्रभेद होता है योग्यता की भिन्नता होती है कोई एक शिविर के बाद ही ऐसा लग जाएगा कोई एक प्रवचन सुन के ही उसको विवेक हो जाए एक घटना को देख करके किसी को विवेक हो जाए और किसी को बहुत सारी घटना देख करके भी विवेक नहीं होता है तो ठीक है क्यों भेद है अब मृत्यु तो हम सभी देखते रहते हैं मरे हुए शरीर अब महर्षि दयानंद ने भी मृत्यु देख ली दो और उनकी हालत खराब हो गई और हम लोग तो अभी शांत है हमारे को कहा परेशानी हुई ऐसी परेशानी हुई क्या कभी नहीं हुई और मृत्यु हम देखते ही रहते हैं कितनों का दाह संस्कार किया कितनी शब यात्राएं हमने भी देखी है लेकिन इतनी शव यात्रा देखने मात्र से हमारे को नहीं हो पा रहा है किसी को थोड़ा थोड़ा हो गया कि भई देख देख के कुछ विवेक आ गया आप चल पड़े हो लेकिन किसी को कुछ भी नहीं होता फिर भी वही है यक्ष युधिष्ठर संवाद में एक आश्चर्य की पूछे सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है दुनिया का यही बताया उन्होंने प्रतिदिन व्यक्ति यमालय में मृत्यु में जा रहा है लेकिन फिर भी बाकी सब शेषास्थावर इच्छन थी कि मश्चर्यता परम फिर भी सब यही चाहते हैं कि मैं ठहरे रहे यहीं पर ही अधिक से अधिक और मैं स्थिर रह जाऊं इसी के प्रयास में रहते हैं मेरी स्थिरता रह जाए इसी के प्रयास में लगे ये बहुत बड़ा आश्चर्य तो सबको ये विवेक एक साथ प्राप्त नहीं होता क्योंकि अधिकारी की भिन्नता होती है कोई उत्तम अधिकारी होते हैं मध्यम अधिकारी और निम्न अधिकारी तो समान शिक्षण होने पर भी समान परिस्थितियां होने पर भी और समान पसीना निकालने पर भी समान समय लगाने पर भी सबको समान विवेक की प्राप्ति नहीं होती योग्यता का भेद तो होता है किसी को जल्दी होगी किसी को देरी से होगी तो कोई नियम नहीं है इसके अंदर जिसका जैसा है वैसा होगा बस यही नियम है तो। काल का नियम नहीं है निश्चित मात्रा में हो गया अधिकारी प्रभेदात्मा नियम क्योंकि बहुत बार साधक लोग एक दूसरे को देख करके ये करने लगते हैं कि अच्छा ये यहां पर जा रहे थे इनको दो महीने में ये स्थिति बन गई छह महीने में हो गई मैं भी वहीं पर ही जाता हूं वो तो वहीं पर ही जाएगा इसको यहां ऐसा हो गया मेरे को भी हो जाए इस आशा से जैसे उसको हो गया है तो मेरे को भी हो जाएगा और जिसको हो जाता है वो भी ये सोचने लग जाता है कि ऐसे हुआ है और वही उपाय दूसरों को बताता है मेरे को देखो एक दो महीने में हो गया था छह महीने में हो गया था आपको भी हो जाएगा छह महीने में तो आवश्यक नहीं है उसको भी हो जाए बात वही है वही बात बता रहा है अनुभव की बात बता रहा है लेकिन दूसरे को भी उतने ही समय में हो जाए ये आवश्यक नहीं है माइक दीजिए तो अधिकारी प्रभेदात् नियम अपने को ये तो बहुत रखना ही चाहिए कि हमारे में अधिकारी का भेद है योग्यता का भेद है जैसे कि संसार में कोई व्यापार में गया एक ने व्यापार किया बोले वो, वो इस धंधे में गया कपड़े के व्यापार में गया देखो कितना पैसा हो गया लोहे के व्यापार में गया कंप्यूटर के में गया देखो पैसा हो गया वो तो मेरे को भी इतने ही दिन में हो जाएगा ये तो कोई आवश्यक नहीं बोलो ये तो अपने अपने कर्म के बंधन के अनुसार केवल कर्म नहीं।, नहीं उन कर्मों के अनुसार जो हमें शरीर बुद्धि आदि मिले हैं एक तो ये ये भी वास्तविकता है उसके कारण योग्यता का भेद है और अभी जो प्रयत्न चल रहा है वो कितना उपयोग कर रहा है जागरूकता से उसका भी भेद होता है एक बुद्धिपूर्वक प्रयत्न कर रहा है एक बिना बुद्धि के ऐसे ही मेहनत तो लगा रहा है लेकिन वो समझ से नहीं लग रही है मतलब तो उसकी बुद्धि उसकी, उसकी उसकी जो मेहनत है वो व्यर्थ जैसी चल जाती है बहुत सारी मेहनत करते हुए भी उतना नहीं कर पाता है बुद्धिपूर्वक तो करना ही होता है सारा लौकिक कार्यो को भी और आध्यात्मिक को भी इसी से अधिकारी का भेद हो जाता है तो पिछले कर्म के अनुसार मिला शरीर बुद्धि आदि ये भी और अभी के प्रयत्न कितनी बुद्धिपूर्वक चल रहे हैं वो भी इन दोनों से उसका अधिकारित तो पता लग जाता है वो नहीं होता। केवल कर्म के अनुसार नहीं चल रहा है अगर यू मानेंगे तो सब कुछ कर्म के अनुसार चल रहा है तो अभी के पुरुषार्थ की कोई बात ही नहीं हुई कोई भी चल रहा है बोले इसके कर्म थे इसलिए ऐसा चल रहा है पुरुषार्थ भी करता हो अब पुरुषार्थ भी लेना होगा वही मैं कह रहा हूँ दोनों बातें अगर हम यू कहने लगे भाई ये अध्यात्म में जा रहे हैं आपको कहें कि भाई ये देखो शिविर में होकर के आइए इतने दिन तो बोले इनके तो संस्कार हैं, ठीक है इसमें आपकी विशेषता कुछ नहीं है तो इनके संस्कार हैं, नहीं उसकी भावना को पकड़ो जो कह मैं जो कहना चाह रहा हूं ऐसा कह करके कोई इसको हल्का फुल्का ले ले एक बच्चे के मान लो अस्सी नब्बे प्रतिशत अंक आए दूसरे के कम आए मान लो चालीस पचास साठ सत्तर ऐसे उससे कम आए फिर बात हुई कि भाई उसके तो इतने अंक आए तो क्या हो गया वो 10-10 घंटे पढ़ता था क्या मतलब हुआ इसका इसका ये मतलब हुआ है वो तो 10 घंटे पढ़ता था इसलिए आ गए उसके मैं दस घंटे पढ़ता तो मेरे भी आ जाते उसकी क्या विशेषता है वो कोई मेरे से अच्छा हो गया क्या मैं कोई कम हूं क्या ये तो मैं पांच घंटे ही पढ़ाई, एक घंटे पढ़ा, इसलिए कम आ गए बोले तो वो क्या हुआ दस घंटे पढ़ता था तो आएंगे अब ऐसे ऐसे वाक्य बोल करके क्या इसका ध्यान में बहुत मन लगता है हाँ पिछले संस्कार है इसके यानी अभी कोई पुरुषार्थ नहीं उसको हम महत्व तो नहीं दे रहे ठीक है पूरी खूब देखो कितनी प्रगति कर गई है उसके अपने कर्म हैं यानी कर्म तो अपने आप ही कहीं से आ गए हैं कर्म भी हैं तो कर्म भी तो उसने किए हैं कभी ही मेहनत है तब वो कर्माशय बनाए संस्कार भी हैं तो उसने बनाए हैं तब है संस्कार एक बात हुई क्या पुलिस तो ने खूब प्रगति कर ली इसके पास तो सब साधन है प्रगति कर साधन यू ही जुट गए हैं क्या कर्म और संस्कार भी तो उसका भी अपना पूरा मान महत्व देना ही चाहिए हमारे को लेकिन केवल उसके आधार पर भी नहीं है वर्तमान का पुरुषार्थ भी दोनों को हमेशा साथ में रखना है पीछे अच्छा ये तीन ये तीन सूत्र है चौहत्तरवा और पिछहत्तरवा और क्षेत्रवा ये अद्वैतवादी में भी ले सकते हैं तो खंडन नहीं अद्वैत के खंडन में अद्वैत का तो खंडन बहुत जगह हो ही रहा है सीधे सीधे कि भाई यहाँ तीन को मान रहे हैं ये तो निमित्त निमित तत्व अविवेक न दृष्ट तो इसमें यानी सीधे सीधे तो नहीं लेकिन प्रकृति को अलग माना ही है अविवेक है और तत्वाभ्यास से न यति त्यागा तो जिसका त्याग कर रहे हैं वो जड़ प्रकृति है चेतन अलग है ले सकते हैं पर इस, इसके अलावा तो और बहुत सारे हमारे पास वो संगत परार्थ पात ईश्वर को जहां माना उससे ये तरत्वाद बहुत अच्छा सिद्ध होता है प्रकृति अपने लिए नहीं होती है तो प्रकृति से भिन्न कोई चेतन है वो जड़ है इत्यादि से त्रैतवाद ज्यादा संगत होता है इसमें भी निकाल सकते हैं पर यूं तो सब जगह से निकलेगा ये सीधा नहीं है उसकी जगह हम सीधे उदाहरण लेंगे ना सूत्र से देखो यहाँ पर अलग अलग लिखा है धन्यवाद आगे आत्मा परमात्मा का प्रकृति का भी और अलग -अलग, अलग अलग आएंगे सूत्र भी उनसे भी एकदम त्रैतवाद अलग अलग होगा हो गया इतना हाँ जी पूछिए आचार्य जी ये बार बार प्रसंग आता है कि पिछले संस्कार हैं और पुरुषार्थ किसी तरीके से इनको जान सकते हैं कि पिछले संस्कारों से हमें क्या क्या मिला है पिछले कर्मों से कर्मों के फल से और पुरुषार्थ क्या है इसको अलग अलग कर सकते हैं किसी तरीके से एक, एक सीमा तक कुछ स्थल पे हम कर सकते हैं जैसे आपको जो परिवार मिला या हम सबको जो परिवार मिला ये हमारे पिछले कर्मों से वैसे हमारे पिछले कर्म हमारा ही पुरुषार्थ है पर ठीक है अभी का नहीं है इसलिए हम कह रहे हैं उसको अलग से तो वो हमारे कर्मों के अनुसार मिला है कोई संदेह नहीं है मनुष्य शरीर मिला, इसमें कोई संदेह नहीं है, जैसा हमारे को शरीर मिला है जैसी योग्यता वाला अपने माता पिता के अनुरूप वो हमें हमारे कर्मों के अनुसार मिला है अब इसके बाद में हमने अच्छा दिनचर्या आदि रख के अपने शरीर को अच्छा बनाया ये हमारा पुरुषार्थ दिखाई देता है साथ में हमने लापरवाही की शरीर रुग्ण हो गया क्षीण हो गया ये हमारा अपुरुषार्थता हमें दिखाई देती है तो आगे बहुत सारी चीजें होती हैं वो दोनों चलती रहती हैं जो जो भाग्य से हमें मिला है उसके उसका उपयोग उसी शरीर का इंद्रियों का बुद्धि का उपयोग लेते हुए तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो पीछे का किसी का अच्छा है तो वर्तमान का पुरुषार्थ भी जुड़ करके परिणाम ज्यादा अच्छा आ जाता है पीछे का कम है शरीर आधी बुद्धि इंद्रिय ठीक नहीं है तो पुरुषार्थ होते हुए भी कम आता है तो मिला जुला होता है लेकिन पुरुषार्थ से हमारे को क्या क्या है ये हमें पता लगता है धन कमाया है ये अपने से कमाया है अभी किसान ने खेत में अन्न पैदा किया है पुरुषार्थ से किया है हाँ जमीन मिली परिवार से जो मिल गई वो कर्म के पिछले कर्म से हो गया अभी मेहनत करके नई जमीन खरीदी है पता लग रहा है कि हमारे मेहनत से किया है रोटी भोजन बनाते हैं ये हम अपने कर्म से कर रहे हैं नहाते हैं धोते हैं कपड़े पहनते हैं कपड़े सिलते हैं ये सब चीजें जुटाते हैं ये हम अपनी मेहनत से कर रहे हैं ये भाग्य से नहीं मिला हुआ है ये जो चीजें हैं जहा हमार... जहां हमारा सीधा पुरुषार्थ दिखाई दे रहा है उसको तो माने पुरुषार्थ से जहां हमारा पुरुषार्थ से अतिरिक्त चीजें या कम चीजें मिल रही है उससे भिन्न वहां हमें पिछला वाला मानना होता समाज में ऐसे कई लोगों को देखते हैं कि बहुत कम मेहनत से वो काफी तरक्की कर गए हैं मतलब उनकी बुद्धि भी इतनी तीव्र नहीं है तो ये क्या फिर ये पिछले जन्म के कर्म हैं उनके देखिये इनमें पहले तो एक ये भेद आप अवश्य कर लीजिए कि उन्होंने गलत तरीके तो नहीं अपनाये कहीं नहीं ठीक तरीकों से भी वो बहुत मेरी बात, बात सुनिए मैं दोनों को ही कह रहा हूँ तो कि इन चीजों पर बात करने से पहले इन ये दो भेद अवश्य दिमाग में रखने चाहिए नहीं तो फिर फंसे में रहेंगे भ्रांति रहेगी ठीक है जो उदाहरण आपके मन में है अगर उसने गलत तरीके से ये किया है शोषण से छल कपट से झूठ से गलत लिखा पढ़ी करके टैक्स बचा करके ये जो सारे धंधे किए हैं उससे जो अगर वो प्रगति दिख रही है ये इसके पुण्य कर्मों का फल नहीं है ये इसके पाप कर्मों का परिणाम है जी। उन पाप कर्मों का फल तो बाद में मिलेगा उसको तो किसी को भी संपन्न देख करके और साधन युक्त देख करके हम कहें इसका भाग्य अच्छा था ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए अगर हमें ये पक्का है कि इसने अपनी मेहनत से किया है और जन्म से इसको मिला है तब तो कह सकते हैं क्या ये जन्म से मिला है और इसने बेईमानी नहीं किया अब पुरुषार्थ करते हुए भी उसको ऐसे अवसर मिलते चले गए और उसने बहुत ऊँची प्रगति कर ली है ईमानदारी से चल रहा है तो आप कह सकते हैं कि इसके कर्माशय का पिछले का सहयोग काफी मिल गया यहाँ पर लेकिन गलत ढंग से चल रहा है इसको पिछले भाग्य के कारण से नहीं कहना है तो उसमें इतना अवश्य जोड़ सकते हैं कि चूंकि पिछले अच्छे शुभ कर्म के कारण उसको मान लो अच्छा शरीर अच्छी बुद्धि मिल गई इतना तो पिछले कर्म के कारण मिल गया अब उस अच्छी बुद्धि का उसने दुरुपयोग करके और गलत ढंग से खूब धन संपत्ति बना ली झूठ छल कपट से अब इसको कहें ये अपने इसके पिछले कर्मों का पुण्य कर्मों का फल है अगर पुण्य कर्मों का फल है तो अब जो ये किया इसका कोई दंड नहीं मिलना चाहिए ना उसको लेकिन वो गलत किया है इसका दंड भी मिलेगा इसलिए ये जो अभी संपन्नता है ये गलत झूठ छल कपट से किया ये उसके भाग्य का नहीं है उसके पिछले कर्मों का नहीं है ये वर्तमान के गलत कर्म से उसने संपन्नता ले ली है लेकिन आज लोक में हर जगह हम यही बोलते रहते हैं कोई भी संपन्न देगा इसका भाग्य बहुत अच्छा है कैसे ये पैसा कमाया वो नहीं देख रहे भाग्य क्या अच्छा है ये तो इसके तो भाग फूट गए जो इसने गलत ढंग से ये कर लिया है इसको तो अभी आगे पता लगेगा ये जो अभी संपन्नता दिख रही है खूब उछल रहा है खुश हो रहा है अलग गलत तरीकों से कमाया है ये तो बाद में पता लगेगा इसको कि ये इसका सौभाग्य है या दुर्भाग्य है तो हम लोग तो प्राय करके उसको सौभाग्य ही समझते हैं कोई बड़े पद पर आ गया है उसको बहुत रिश्वत ले रहा है खूब तो ऐसा हुआ हर कोई थोड़ा ना इस पद पर आ जाता है इसका भाग्य था रिश्वत भी भाग्य वाले ही लेते हैं और पुण्य कर्मों का फल ये है कि वो रिश्वत लेने का अवसर मिल रहा है उसको चोरी करने का डाके डालने का धोखाधड़ी करने का अवसर मिल रहा है ये पुण्य कर्मों का फल है ये वर्तमान के गलत कर्म उनके लेकिन आचार्य जी दूसरी तरफ यदि आध्यात्मिकता की तरफ देखें तो कई बड़ी छोटी आयु में इस तरफ लग जाते हैं तो ये तो पुण्य कर्मों का पिछला फल होगा पुण्य भी और संस्कार भी संस्कार दो बातों तो को उसमें भेद रखेंगे एक तो कर्माशय और एक संस्कार संस्कार उसकी पिछली साधना से पड़े उसने विवेक वैराग्य का अभ्यास किया जैसे आज हम लोग कर रहे हैं ऐसी अगला जन्म लेंगे तो वहाँ ये लगेगा की देखो कुछ किया कैसे जल्दी से जा रहे हैं हमारे साथ भी ऐसा ही होगा या अभी जो हमारे बीच में जो बचपन से लग गए हैं उनके साथ ऐसा पिछला भी है बड़ों के साथ भी कुछ ना कुछ है लेकिन कुछ व्यक्ति अनुभव करेंगे कि ये तो मेरा इसी जन्म में ही किया है मैंने तो पिछला तो ऐसा कुछ लगता नहीं था अभी किया है पिछला तो बहुत थोड़ा बहुत होगा नहीं तो अभी का है और किसी को लगेगा ही नहीं सब इस समय का तो नहीं है तो अचानक और बहुत तेजी से हो गया है वो पिछले संस्कार के कारण तो अधिकारी प्रभेदात्मा नियमा इसमें कोई ये नियम नहीं होता कि इतने दिन में वैराग्य हो जाएगा इतने दिन में विवेक हो जाएगा अपनी अपने अधिकार योग्यता के अनुसार इसमें समय का भेद रहेगा तो अब ये जिसने विवेक की प्राप्ति कर ली है तो उसको तो अब भोग नहीं होना चाहिए पीछे सारी बातें चल रही है जिसको विवेक हो गया तो बंधन नहीं रहेगा बंधन नहीं मतलब भोग नहीं रहेगा उसको विवेकी व्यक्ति को कोई भोग नहीं मिलेगा इस तरह की जो बातें आती हैं, तो उसके लिए आगे के कुछ सूत्र बताए जा रहे हैं तो सितरवा बोलिए बाधित अनुवृत्ति है मध्य विवेक तो अपी होगा। मध्य विवेकता जो विवेक के मध्य में है यानी विवेक की प्राप्ति जिनको हो गई है उनमें भी बाधित है बाधित की अनुवृत्ति होने, होने पर जैसे संस्कारों से हम बाधित हो जाते हैं भोग भोगने में उस तरफ बढ़ जाते हैं उस तरह की अनुवृत्ति देखे जाने से विवेकी व्यक्ति में भी हो सकती है विवेकी व्यक्ति में बाधित की अनुवृत्ति से उसमें उपभोग उप उपभोग देखा जाता है वो तो बंधन से एकदम छूट नहीं जाता है शरीर छोड़ के चला नहीं जाता है उपभोग होता रहता है उसका और ये किन के लिए कहा जा रहा है कि जिसने वृत्ति के स्तर पर तो विवेक को प्राप्त कर लिया है नियंत्रित रखता है अपने को विवेक की स्थिति में बना के रखता है लेकिन अभी संस्कार दग्ध बीज नहीं हुए हैं अविद्या के संस्कार विद्यमान है लेकिन ज्ञान के स्तर पर वृत्ति के स्तर पर वो अपने को पूरा विवेक की स्थिति में बनाए रखता है विषय भोगों की इच्छा नहीं होती है वैराग्य रखता है ऐसे व्यक्ति का भी ये भोग चलता रहता है क्योंकि अभी अंतिम स्थिति नहीं आई है वैसे विवेक हो गया है उसको व्यवहार में वो विवेक को ला रहा है आचरण में आ गया है उसके विवेक लेकिन ये जो विवेक आचरण में आ रहा है ये प्रयत्न से आ रहा है जान को उभारने से आया हुआ है स्थिति बना के रख रहा है तो अभी सहज नहीं हुआ है अगर प्रयत्न छोड़ दे वो ढीला छोड़ दे तो संस्कार फिर उभर जाएंगे उसके तो जो विवेक के अंदर है विवेक भी को जिसने प्राप्त भी कर लिया है बना के रखा हुआ है उसका भी बाधित की अनुवृत्ति होने से यानी जो संस्कार है उसकी आवृत्ति होने से उपभोग होता रहता है बीच बीच में हो जाएगा उसको भी उपभोग और इससे ऊंची स्थिति इससे ऊंची स्थिति है जिसने विवेक तो प्राप्त कर ही लिया है और संस्कारों को भी दग्धबीज कर दिया अविद्या के संस्कारों को भी दग्धबीज कर दिया है ऐसा जो व्यक्ति है उसको कहते हैं जीवन मुक्त क्या उसका उपभोग समाप्त हो जाता है विवेक में जो है उसका तो अभी चल रहा है लेकिन जिसने विवेक भी प्राप्त कर लिया और संस्कार भी दग्धबीज कर दिया क्या उसका भी उपभोग चलता रहता है अब तो कोई प्रयोजन नहीं है उसको जीवन का तो उसका उपभोग समाप्त हो जाएगा यह चलता रहेगा तो उसके लिए अगला सूत्र है बोलिए जीवन मुक्त जो जीवित रहते हुए मुक्त किस जैसा है शरीर में रहते हुए जो मुक्त जैसा है ऐसा उसका भी उपभोग उपभोग तो चलता रहता है क्योंकि शरीर चल रहा है उसका भी जो शरीर छोड़ करके मुक्त होते हैं उनको नितांत मुक्त कहते हैं पूरी तरह जो मुक्त हो गया और ये वो हैं जो शरीर भी है और मुक्त अवस्था में भी पहुंच गए वृत्ति निरोध है संस्कार भी दग्ध बीज कर लिए इनको जीवन मुक्त कहते हैं तो शरीर का उपभोग तो जीवन मुक्त का भी चलता रहेगा अभी समाप्त नहीं हो जाएगा विवेक अब तो परिपूर्णता से आ गया है अविप्लव विवेक ख्याति आ गई है संस्कार के स्तर पर भी विवेक आ गया है तो अब तो बंधन नहीं रहना चाहिए उसका, क्योंकि ही बंधन का कारण कहा गया था तो बोले नहीं उसका भी चलता रहता है और ये जीवन मुक्त क्योंकि क्यों, क्यों आवश्यकता है जीवन मुक्त क्यों चलने चाहिए तो उसके लिए अगला सूत्र कहा जीवन मुक्त स्थिति बनती कैसे उसके लिए क्या आवश्यक होता है तो उसको अगले सूत्र में कहा बोलिए उपदेश्य, उपदेषित्व तत्सिद्धि उपदेश्य और उपदेष उपदेश्य कहते हैं जिसके लिए उपदेश दिया जाता है यानी सीखने वाला शिष्य और उपदेष्ट्री यानी उपदेषता वो है जो उपदेश देने वाला है तो उपदेश लेने की सामर्थ्य भी जब होती है लोगों में और उपदेश देने की सामर्थ्य भी होती है जब ये दोनों होते हैं तो तब, तब है जीवन मुक्ति स्थिति की स्थिति होती है उपदेश देने वाला भी चाहिए और उपदेश लेने वाला भी चाहिए नहीं तो जीवन मुक्ति नहीं हो पाएगी अगर इस तरह के व्यक्ति संसार में ना रहें तो उन ऊंचाइयों पर शीघ्रता से नहीं पहुंचा जा सकता अभाव नहीं है जा सकते है। लेकिन जब ये चलते रहते हैं तो शीघ्रता से अनुकूलता से स्थितियां बनती हैं। तो उपदेश्य उपदेश उपदेषी और उपदेशक भी है लेकिन उपदेश सुनने वाले नहीं है उसको ग्रहण करने वाले नहीं है तो भी नहीं हो पाएगा दोनों ही चाहिए उपदेश्य और उपदेषि उब, छात्र और गुरु उन दोनों के योग्य होने पर जीवन मुक्त ये स्थिति होती है अगला सूत्र श्रुतिश्च और श्रुति भी इस बात को कहती है कि जीवन मुक्त अवस्था होती है कोई कहे कि नहीं तर्क तो यह कह रहा है कि अविवेक हटते ही मुक्ति हो जानी चाहिए नितांत मुक्ति बोले नहीं श्रुति भी कहती है कुछ ऐसे वचन मिलते हैं जिससे पता लगता है कि जीवन मुक्त होने के बाद भी यह जीवन चलता रहता है शरीर चलता रहता है इससे जीवन मुक्त का भी भोग चलता रहता है और यदि यह जीवन मुक्त ना हो तो क्या होगा ऐसे व्यक्ति ना हो अनुभवी व्यक्ति ना हो तो क्या होगा तो इक्यासी सूत्र बोलिए इतर था अंध परंपरा इतर यानी ऐसा नहीं हो तो दूसरा जो पक्ष बनेगा उसमें तो फिर अंध परंपराएं चलेंगी जैसे कि आज भी चल रही है तो अंध परंपरा का कारण क्या है अधिकांश का अधिकांश का, का कारण क्या है कि उनको वैसा ही बताया गया वो उनपे वैसा ही विश्वास करके चलते हैं मान के चलते हैं और बताने वाले उनके उस विश्वास का दुरुपयोग कर लेते हैं जैसा उनको पता है जाने अनजाने उचित अनुचित वो वैसा ही बताते रहते हैं और वो परंपराएं चलती रहती है तो जैसे अन्य क्षेत्रों में जैसे चिकित्सा का अधिकार सबको नहीं मिलता वो तो सामान्य थोड़ा बहुत कोई कर ले लेकिन चिकित्सा के लिए पंजीकरण चाहिए इंजीनियर योग्य होना चाहिए एक विधि बना रखिये अनुभव से भी सीख जाते हैं वो भी योग्य होते हैं लेकिन योग्यता होनी चाहिए, उससे हम कुछ सीखते हैं उसका उस विशेषज्ञ की हम सलाह लेते हैं, उसके हैं, उसके अनुसार करते किसी भी क्षेत्र में ऐसे ही ये भी अध्यात्म का क्षेत्र भी तो हर किसी को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए नहीं तो अंधपरम्पराए चलेगी गलत गलत मान्यताएं चलेगी जैसे की समाज में चल रही है आजकल तो ऐसे योग्य व्यक्ति जिनको विवेक हो गया है वो भी इस जन्म में चलते रहते हैं चलने चाहिए जिससे कि अंध परंपराओं पर रोक लगे अंध परंपराएं ना चलें सही परंपराएं चलती रहे इतर था परंपरा और ये जीवन मुक्त है ये क्यों भोग को भोगता रहता है क्या कारण है उसका तो उसको समझाने के लिए एक उदाहरण दिया तो अगला सूत्र बोलिए बयासीमा चक्र भ्रमणवत धृत शरीर ये जो जीवन मुक्त है ये ध्रित शरीर वाला होता है शरीर को धारण किए हुए ही रहता है शरीर छूट नहीं जाता है उसका जबकि शरीर होना बंधन का द्योतक है उसने विवेक प्राप्त कर लिया फिर भी शरीर है बंधन है तो शरीर को धारण किए हुए रहता है कैसे तो चक्र के भ्रमण के समान ये उदाहरण पहले आपके सामने रखा था ये वो सूत्र है कि जैसे कुम्हार का चाक जिसपे वो बर्तन बनाता है दिए बनाता है कुलड़ बनाता है उसको वो घुमाता है जब तक घुमाता है तब तक तो चलता ही है उस डंडे से ताकत लगाता है और जब डंडे को उठा के रख देता है तब भी उस डंडे से दिए गए वेग के कारण से वो चक्कर चलता रहता है चलता रहता है। बहुत देर तक चलता रहता है आश्चर्यजनक रूप से देर तक चलता रहता है अगर हमने पहले नहीं देखा हो हम सोचे कितनी देर में रुकेगा तुम्हें तो लगेगा ये थोड़ी देर में रुक जाएगा लेकिन खड़े खड़े देखते रहो तो हमारी कल्पना से अधिक देर तक वो चलता ही जाता है चलता ही जाता है नए नए बच्चे जब उसको देखते हैं कि अब रुके अब रुके वो चलता ही जा रहा है, जा रहा है। बहुत देर तक चलता है क्योंकि उसकी धुरी ऐसी अच्छी होती है और संतुलन ऐसा अच्छा होता है कि वो घूमता रहता है घूमता रहता है और कुम्हार इसी तरह करता है समान वेग से हमारे जैसा करे तो कहीं ऊंचा नीचा हो जाए तो क्यों टेढ़ा मेढा अगर घूमेगा तब तो जल्दी रुक जाएगा वो अड़ जाएगा कहीं लेकिन कुम्हार ऐसे करता है कि वो बिल्कुल सीधा घूमता रहता है वो उसके कुशलता है अभ्यास है तो अब वेग नहीं है फिर भी जो डंडे का सीधा वेग लग रहा था वो नहीं है फिर भी वो चल रहा है क्यों जिस डंडे से वेग दिया था जो बल लग चुका था वो उसमें है और वो चलाता रहेगा उसको तो यहां पर ये यह डंडा तो ऐसा है जैसे कि हमारा प्रारब्ध जिन कर्मों के कारण से ये शरीर मिला था और एक वेग मिल गया हमारे को प्रारब्ध कर्म वेग होने पर संचित कर्म तो समाप्त हो जाएंगे वो फल नहीं देंगे अगला जन्म नहीं देंगे लेकिन जिन कर्मों के कारण ये जन्म मिल गया है हमें मनुष्य शरीर अंतिम शरीर जिसका भी है जीवन मुक्त का उन कर्माशय का उस कर्माशय का यानी प्रारब्ध का वेग तो अभी चल ही रहे कुछ हम भोग चुके जो भी जीवन मुक्त है वो कुछ तो भोग चुका है अब जीवन मुक्त हो गया अभी भी कुछ भोगना बाकी है तो वो वेग चल रहा है जब तक चल रहा है तो उस वेग के कारण से वो शरीर को धारण किए हुए रहता है रुक नहीं जाता है एकदम से तो उसका समझाने के लिए यहाँ का चक्र भ्रमणवत धृत शरीर है चक्र के कुलाल कुम्हार के चक्र के भ्रमण के समान वो शरीर को धारण किए हुए रहता है बस उसका चक्र चल रहा है अभी शरीर चल रहा है जिस समय रुका बस अब मुक्ति में अब दोबारा नहीं चलेगा वो चक्र, अब फिर जन्म नहीं लेगा। तो जीवन मुक्त का भी भोग होता रहता है विवेक प्राप्त वाले का भी भोग होता है उसके तो संस्कार भी होते हैं लेकिन जीवन मुक्त के संस्कार नहीं होते तो भी उसका भोग चलता रहता है ठीक है अब हाँ। यहां तक मैं किसी को पूछना था हाथ खड़े कर रहे थे आचार्य जी वहाँ पीछे दीजिए ये भोग के बारे में जैसे बताया कि जब तक उसके प्रारब्ध के भोग पूरे नहीं हो जाते तब तक वो व्यक्ति जीवन मुक्त है उसका देहांत नहीं होगा ऐसा तो ये जाति आयु भोग में ये माना जाए कि जब तक उसके भोग हैं तब तक उसकी आयु है ऐसा निश्चित माना जाए ऐसा निश्चित माना जाएगा पर साथ में निमित्त अकाल मृत्यु आदि होती है वो भी तथ्य ध्यान में रखना है अपने कर्माशय के कारण से निश्चित भोग और निश्चित आयु मिली है इसमें कोई दोहराई नहीं लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि मृत्यु का समय बिल्कुल निश्चित है इसी समय ऐसे ही मृत्यु होगी क्योंकि वो तो एक तथ्य था और वर्तमान के हमारे कर्म और अन्यों द्वारा जो जैसे आदि भौतिक दुख हो जाते हैं कुछ भी बाधा हो गई किसी मार दिया और कुछ हो गया असावधानी से हो गया वो भी तो प्रभाव डालते हैं उन दोनों को मिला देखें तो मृत्यु अनिश्चित है तो इसका भी जीवन मुक्त पे भी यही घटेगा पिछले कर्म का जो वेग है वो जब तक चल रहा है वो तो चलाता रहेगा एक निश्चित समय तक लेकिन इसके बीच में किसी ने बाधित कर दिया तो तो बाधित हो जाएगा समाप्त मुक्ति उसकी उसके, उसके बाद भी हो जाएगी तत्काल बस उसके बाद मुक्त है वो अब उसके लिए ये नियम लागू नहीं होगा कि कुछ कर्म बच गए भोगने से तो वह उसको भोगेगा नहीं दूसरे जो बद्धात्मा उनका यदि जीवन बीच में छूटता है तो जो कर्माशय बच गया प्रारब्ध का भाग बच गया वो फल बचा हुआ आगे भोगेगा वो लेकिन जीवन मुक्त के लिए नहीं लगेगा धन्यवाद हो गया जैसे वो एक मनुष्य है जन्म कभी किसी एक्सीडेंट से मर जाता है उसके कर्माशय रह गए हैं भोगने के लिए फिर उसको मनुष्य जन्म मिलेगा ये कर्मों के अनुसार निर्भर करता है मनुष्य जन्म ही मिलेगा आवश्यक नहीं है मनुष्य भी बन सकता है और अन्य शरीर भी प्राप्त कर सकता है जिस समय समय वो मरा, उस समय तक किए गए उसके कर्म इस जन्म के अच्छे बुरे जो भी थे और इस जन्म में जब वो आया था प्रारब्ध उसको इस जन्म के लिए हो गया था तो जो संचित बचे हुए थे वो सारे पीछे के वो सब मिला करके यदि पाप और पुण्य बराबर हैं या पुण्य अधिक है तब तो मनुष्य जन्म हो जाएगा यदि वर्तमान के और पिछले मिला करके पाप अधिक है तो अन्य शरीरों में जाएगा तो मनुष्य शरीर ही मिले या आवश्यक नहीं है मिला जुला होता अन्य शरीरों में तो भोग भोगेगा ना भोग भोगेगा तो वो जो पाप कर्म है उनको भोगेगा भोगते भोगते वो पाप खीण होते जाएंगे और फिर जब बराबर हो जाएंगे पाप पुण्य फिर मनुष्य जन्म मिल जाएगा साधारण मनुष्य। साधारण नहीं बोलिए हाँ पुण्य अधिक होते हैं तो देव शरीर मिलता है अब जो बराबर होने पे मनुष्य जन्म मिलता है महर्षि ने वहां भी स्पष्ट लिखा है कि ये पाप पुण्य की तुल्यता तो है लेकिन पाप और पुण्य भी तो सबके अलग अलग होते हैं तो किसी के पास पचास रुपए और पचास की देनदारी है तो भी बराबर है तो सौ पाप है तो भी बराबर है किसी के पास एक लाख पुण्य और एक लाख पाप है तो भी बराबर है किसी के पुण्य बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं किसी के हल्के पुण्य हैं ये भिन्नता तो रहेगी तो उसमें भी पाप पुण्य के आधार पर भिन्नता रहती है पूछे और पीछे दे दीजिए आचार्य भी बता रहे थे आप कि अक्षमात मृत्यु हो जाती है यदि व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो गया है जैसे मोक्ष को प्राप्त हो गया लेकिन मृत्यु हो जाती है उसकी अक्षमात और कुछ भोग मोक्ष को प्राप्त हो गया मत बोलिए जैसे वो उस अवस्था जीवन मुक्त हो, जीवन हो गया। है और उसकी बीच में अक्षमात मृत्यु हो जाती है कुछ कर्म भोगने को शेष रह गए ठीक है अब कुछ समय के बाद वो अगला जरम धारण करेगा जैसे वापस तो आएगा नहीं नहीं मुक्ति को भोगने के बाद मुक्त बस समाप्त हो गए उसके सारे तो जो शेष रहे थे वो वहाँ समाप्त हो गया अगला जनक कैसे कौन से आधार पर मिलेगा जो है ईश्वर की कृपा से मिलेगा तो पीछे का जो कुछ था वो सब समाप्त ही हो गया समाप्त हो गया इस पर बहुत चर्चा पहले चल चुकी है आप देरी से आए हैं ये बिंदु काफी विस्तार ऐसी हो गया था और मैं ये दो सूत्र पूरे करूँ फिर उसके कुछ ना एक सूत्र ये दो सूत्र पूरे करता हूँ ये अध्याय समाप्त होता है फिर बचे हुए समय में शंका समाधान करेंगे तो जब ये कहा चक्र ब्रह्मवत धृत शरी तो शरीर क्यों चल रहा है उसका आधार क्या है तो उसका उत्तर अगले सूत्र में दिया तेरासी सूत्र बोलिए संस्कार ले तत्सिद्धि संस्कारों के लेश, लेश समझते हैं थोड़ा सा भी ले मात्र भी यू कहते हैं ना ये दूध बिल्कुल शुद्ध है इसमें तो लेमात्र भी पानी नहीं डाला है ऐसे ले मतलब वो थोड़ा सा भी छोटा सा भी तो संस्कार के लेश से क्योंकि तो कर्माशय तो सारा समाप्त हो गया यहां संस्कार का मतलब वासना रूप संस्कार नहीं है ना संस्कार का मतलब धर्माधर्म रूप संस्कार है क्योंकि वासना रूप संस्कार तो उसके नष्ट हो गए हैं जीवन मुक्त के दग्ध बीज हो चुका है इसलिए इस प्रसंग में संस्कार का मतलब वासनारूप संस्कार नहीं लेंगे जीवन मुक्त का प्रसंग चल रहा है यहां लेश किसका है कर्माशय का धर्माधर्म रूप संस्कार का और वो भी प्रारब्ध में जो अब बचे हुए हैं थोड़े बहुत बस बचे हुए हैं उसके बाकी सब तो समाप्त हो गए विवेक होते ही सारे समाप्त हो गए बस संस्कार का लेश बचा है थोड़ा सा और उस संस्कार लेश से इसकी सिद्धि होती है यानी जीवन चलता रहता है बहुत थोड़े से बचे हुए हैं और ये समाप्त हो शरीर गया और बस वो भी समाप्त तो, कुछ भी नहीं हो तो ले सब कुछ जो करना था कर लिया जो पाना था पा लिया अब ये तो थोड़े से बचे हैं बस उससे चल रहा है जैसे गाड़ी रिजर्व में होती है ना थोड़ा सा बचता है बस उससे चल रही है चल रही है थोड़ी सी समाप्त कुछ नहीं संस्कार लेशत सिद्धि इसकी सिद्धि संस्कार के लेश से होती ये चलता रहता है और अब इसके बाद में अंत में फिर वही पर ही आते जो इनका मुख्य उद्देश्य है बोलिए सूत्र विवेक निशेष दुख निवृत्त हो कृत क्रित कृत्यो नेतरात् नेत विवेक से निशेष दुख निवृत्त पूरे दुखों की निवृत्ति हो जाने पर कृत वो कृत हो जाता है उसको ये अनुभव होता है मैंने जो पाना था पा लिया जो करना था कर लिया ये ही एक वो जगह है जहां व्यक्ति ये कह सकता है क्या परिपूर्णता आ गई है नहीं तो संसार के कितने भी संपन्नताएं हो ये नहीं कह सकते कि सब सब कुछ जो मिलना था मिल गया आप कोई इच्छा शेष नहीं रही है तो ये कब होगा विवेक से विवेक से जब निशेष दुखों की निवृत्ति हो जाती है तब ये कृत कृत्य होता है न इतरात और किसी उपाय से नहीं हो सकता ये कृत कृत्य और न इतरात ये अत्याय चूंकि समाप्त हो रहा है तो नेतरात नेतरात को दो बार पढ़ा और किसी तरह से नहीं होगा विवेक आते वा, विवेक से ही ना इतरात और किसी से नहीं और किसी से नहीं और किसी से नहीं वापस वहीं विवेक पे पहुंचा दिया विवेक से ज्ञानानी कह लीजिए विवेक से कह लीजिए इस सांख्य दर्शन की मूल बात है आप पूछिए वहा पह पहुंचा दिया बोलो अस्सी जो है सिर्फ जरा दोबारा से एक बार कर दें नंबर श्रुतिश्च श्रुति से भी श्रुति यानी शास्त्र वचनों से भी सिद्ध होता है कि जीवन मुक्त की कोई स्थिति होती है जीवन मुक्त का पता लगता है शास्त्र से भी श्रुतिश्च श्रुति भी इस बात को कहती है आ, वहां पीछे दिया हाँ आप इनको बोलिए ये दूसरा दीजिए वहाँ तब तक आचार्य जी जो तिरासी सूत्र नंबर तिरासी है इसमें संस्कार लेश से दे की सिद्धि है जो पिछले सूत्र में आया था कर्म के वेग से जो जीवन मुक्त अभी जीवन को शरीर को भोग रहा है कर्मों को भोग रहा है तो वो तो ठीक है पर संस्कार अभी शेष हैं वो भी धर्म और अधर्म के तो उसमें कुछ शंका लग रही है धर्म अधर्म संस्कार मतलब कर्म ही तो हुए वो कर्म ही तो है वो और पिछले सूत्र में कर्म सीधे सीधे लिखा नहीं था वो तो व्याख्या में बोल दिया था वहाँ तो केवल ये था चक्र भ्रमण वितरीर है इस तरह से उसका शरीर धारण रहता है चक्र भ्रमण के समान क्यों होता है धारण उसका उत्तर यही है संस्कार ले तो उसको जो जन्म मिला है वर्तमान जन्म वो तो कर्म के कारण मिला है हाँ तो कर्मों के अभी वेग चल रहा है क्योंकि आ, जीवन मुक्ति उसको मिल गई है पर आ, अभी क्योंकि मनुष्य शरीर की जितनी आयु होनी चाहिए उतनी उसको अभी है। शरीर की है। ये समझ नहीं आया मनुष्य की निर्धारित करके आपका वचन दूसरे तात्पर्य को देता है इसलिए मैंने उसको रोका की मनुष्य शरीर की जितनी आयु निर्धारित है वो शेष है मतलब सबकी आयु निर्धारित है मतलब एक पर एक विशेष योनि में हर शरीर की निश्चित आयु है ऐसा नहीं सोचिए ठीक है कोई एक दिन का जीवन होता है किसी का सौ का होता है किसी का दस का होता है एक मोटा मोटा है लेकिन वो निश्चित नहीं होता है कि इतने ही दिन है इस, इतने ही वर्ष हैं ऐसा निश्चित नहीं वो तात्पर्य आपके वचन से आ रहा था इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ और आपकी समस्या संस्कार शब्द के कारण से है उसका मैंने पहले स्पष्ट किया कि संस्कार का मतलब वासना रूप संस्कार नहीं ले सकते पर अधर्म मेरी बात अध संस्कार क्यों नहीं ले सकते मेरी बात सुनोगे तो आपका प्रश्न ही नहीं रहेगा आपने पिछली बात नहीं सुनी इसलिए प्रश्न उठ रहा है आपको संस्कार का मतलब वासना रूप संस्कार नहीं लेना है क्यों नहीं लेना है क्योंकि ये जीवन मुक्त का प्रसंग है जीवन मुक्त कहते ही उसको है जिसने संस्कारों को दगदबीज कर दिया है वासना रूप संस्कारों को इसलिए वो तो यहाँ ले नहीं सकते संस्कार दो प्रकार के होते हैं एक वासना रूप और एक धर्माधर्म रूप धर्माधर्म रूप संस्कार का मतलब है कर्म आशय कर्म धर्म का मतलब है पुण्य अधर्म का मतलब है पाप तो धर्माधर्म संस्कार जो मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब है कर्म तो पिछले सूत्र में भी जो ये बोला था कि कर्म के वेग से शरीर चल रहा है वही बात यह है इसी के आधार पर कि संस्कार के लेश से यानी कर्म के ले से थोड़ा जो बचा हुआ है प्रारब्ध का उससे ये शरीर चल रहा है अब बोलिए अब यदि उसकी मृत्यु अचानक हो जाती है स्वभाविक नहीं है अकाल मृत्यु एक्सीडेंट इत्यादि से तो फिर वो जो कर्म का लेश जो बचा हुआ था, वो उसका क्या होगा फिर? इसका उत्तर नहीं दिया मैंने आज भी अभी दिया और पहले भी इसकी चर्चा आई थी बद्ध आत्मा के लिए तो बचे हुए कर्मों का फल आगे मिलेगा मुक्तात्मा का जो बच गया समाप्त अब वो कुछ नहीं करेगा जो ले बच भी गया है आकस्मिक मृत्यु हो गई है तो वो अब उसको रोकेगा नहीं वो मुक्ति में जाएगा वो भी समाप्त हो गया इसके साथ साथ तो इसका अर्थ ये हुआ कि जीवन चल रहा है तो बस इसलिए वो उसको भोग रहा है बस यही है जी, बोलिए आचार्य जी आजकल लोग आत्महत्या बहुत कर रहे हैं जो किसानों का मामला है बहुत आत्महत्या हो रही है नौजवान भी कर रहे हैं तो आत्महत्या के जो कारण है क्या कोई निश्चित होता है उनका कारण मृत्यु का निश्चित कुछ नहीं है अनिश्चित है अपनी परिस्थिति से कोई इतना निराश हताश हो जाता है उत्साह रहता नहीं है तो ऐसा वो सोच लेता है कि इस कष्ट से मरके के मैं मुक्ति पा लूंगा उसको अगले जन्म तो दिखाई नहीं देते अभी पार्लियामेंट उसमें ही हुआ पेड़ पर चढ़कर और यदि कोई जानता भी है कि अगले जन्म होते हैं, तो भी ये सोचता है कि आगे देखेंगे अभी तो छोड़ो आगे पता मिलेंगे नहीं मिलेंगे कुछ संदेह तो बना रहता है अगर उसको ये पक्का हो कि आगे भी मेरे को फल मिलना ही है और इस आत्महत्या का दंड और मिलेगा तो वो कभी भी आत्महत्या नहीं करेगा लेकिन उनकी मानसिक स्थिति ऐसी बन जाती है ज्ञान है नहीं अभिवेक की स्थिति है तो वो मृत्यु को हितकारी मान करके अधिक कष्टों से बचने के लिए कम कष्ट का वर्ण कर लेते हैं और मृत्यु को चले जाते हैं तो ये अपना एक कर्म है एक पाप कर्म है ये नहीं करना चाहिए आत्महत्या नहीं करनी चाहिए अगर हमारे साथ अन्याय अत्याचार हो भी रहा है तो भी जैसे है इस जीवन को चलाते रहें परमात्मा की न्याय व्यवस्था से जो अतिरिक्त हमको कष्ट हो गया है अन्यों से उसकी क्षतिपूर्ति होगी या हमारा पिछला कोई कर्माश वो घट जाएगा हमारी हानि तो नहीं होगी हमारे साथ अन्याय नहीं होगा इसलिए जीवन को तो जब तक है मनुष्य शरीर को विशेष रूप से चलाते रहना चाहिए और उन कष्टों के होते हुए भी जो हमें को साधना करनी है अध्यात्म की तरफ बढ़ना है वो अवसर तो लेते रहना चाहिए उस तरफ कुछ कार्य कर सकते हैं जीवन कैसा भी कष्टप्रद हो तो भी साधना तो कुछ कर ही सकते हैं बल्कि इन कष्टप्रद स्थितियों से हम अपने को वैराग्य पे लेके आते हैं जल्दी वैराग्य आता है समझ आती है चीजें संसार से तो उसका तो उसका उपयोग हमें करना चाहिए आत्महत्या नहीं होनी चाहिए आप बोलिए उस समय उसकी समझ तो ऐसी होती नहीं।, तो नहीं आवेश में या किसी दुख में होता है आत्महत्या कर लेता है। है। तो अगला जन्म उसे अगर मिले मनुष्य उन्हीं में तो क्या वो कारण जो था उसका या कर्ज था या कुछ भी कारण दुख रहा हो या उससे अगले जीवन में उसे उसका भोगना पड़ेगा उसे बिल्कुल भोगना पड़ेगा जो तो कर्म बच गए वो भोगने पड़ेंगे जो आत्महत्या की उसका दंड अलग मिलेगा उसको और जिन पुण्यों के कारण से शरीर मिला था और उसका उसने उपयोग किया बीच में ही समाप्त कर दिया तो वो भी उसके समाप्त हो गए जो पुण्य थे जो पुण्य थे जिनके अनु के कारण ये शरीर मिला था उसको उसने तोड़ दिया समाप्त कर दिया तो गया उसका वो पुण्य तो समाप्त हो गया व्यर्थ हो गया और दंड मिलेगा अलग अब अगला जन्म फिर नए कर्मों के अनुसार मिलेगा जो भी मिलेगा शेष जीवन उसका जो बाकी रहेगा वो नहीं मिलेगा मनुष्य पुण्य नहीं मिलेगा उसको जो जिस पुण्य के कारण से शरीर मिला है इंद्रिया मिली है बुद्धि मिले है, वो तो खर्च हो चुका अब जो नया पुण्य कोई पुण्य का फल मिलना था वो नहीं भोगा वो तो आगे मिल जाएगा लेकिन जो मिल चुका है अब जैसे हमने होटल पे जाके या भोजन लिया या कोई पात्र वगैरह खरीद लिया हमने पैसे दे करके वो तो, तो भुगतान कर चुके हैं अब वो बर्तन है उसको हमने तोड़ दिया या जो भोजन लिया है उसको हमने बिखेर दिया, तो तो पैसा गया हमारा वो तो हमारा कट चुका है तो इसलिए अगर कोई बीच में आत्महत्या करता है तो जो जितनी कीमत चुका के शरीर मिला है वो तो गया वो पुण्य तो गया वो ये नहीं कह सकता की मेरा तो अभी इतने इतने साल के लिए ये शरीर मिला था इतना पुण्य था मैंने तो स साल ही शरीर चलाया बाकी का जो समय बचा हुआ है वो पुण्य मेरा बचा हुआ होना चाहिए आगे मिलेगा भाई तो उसको खत्म किसने किया है आपको तो दे दिया था आपको मकान बना के दे दिया इतने लाख रुपए का और आपने उसको तोड़ दिया, तो वो तो आपकी इच्छा है उसके बाद यूं थोड़ा ना कहेंगे कि नहीं मैंने तो इतने रुपए दिए थे आपने गारंटी ली थी कि इतने साल तक चलेगा तो अब मैंने भी तोड़ दिया है तो अभी तो मेरे को मिलना चाहिए वापस मकान मिलना चाहिए ऐसे नहीं वो तो खुद ने तोड़ा है खुद ने आत्महत्या किया इसलिए वो पुण्य तो गए उसके ये हानि भी है जिस कारण से उसने की कारण खड़ा रहेगा जी उसका नहीं कारण आवश्यक आवश्य। कारण से की है आवश्यक नहीं है क्योंकि नई जन्म में कहा क्या परिस्थिति होगी वो तो अलग होगी वो कारण रहे या आवश्यक नहीं है धन्यवाद बोलिए जाति आयु भोग प्रारब्ध के कारण तैयार रहे तो आयु जाति के हिसाब से सबके बराबर है या कम कमती है कम बड़ी हो सकती है ना है जी कम ज्यादा हो सकती है अच्छा हमें कैसे पता लगेगा जी हमने मान लिया से उम्र भारी बढ़ गया नहीं बढ़ी जैसा कि उसको पता लग के आपको क्या करना है उम्र बढ़ सकती है तो ये कैसे पता लगेगा जी बढ़ गया नहीं बढ़ी नहीं बढ़ तो सकती है ये तो देखा जाता है हाँ जी ये तो हम अपने सिद्धि का प्रयोग करके बुद्धि का प्रयोग करके कि जो अच्छा जीवन जीते हैं सात्विक और व्यायाम करते हैं ये करते हैं वो लंबे जीते हैं जो नशे पते में रहते हैं वो शरीर क्षीण हो जाता है ये हम प्रत्यक्ष देखते हैं तो उसके लिए हमें खुद का पता लगे नहीं उनको देख करके भी हम सीख लेते हैं पता लग जाता है उसमें तो आपको भी कोई संदेह नहीं है हाँ अंतिम प्रश्न ओहो क्या आचार्य जी मुक्ति प्राप्त करने की जिसकी योग्यता बन चुकी है वो इस स्तर से किसी लोभ आदि के कारण या कोई उसको बड़ा कोई ये कहे कि तुझे राजा बना दें कुछ वो बना दें वो गिर सकता है या नहीं असंभव है नहीं गिर सकता वो क्योंकि ये जीवन मुक्त के लिए आप पूछ रहे हैं उसके संस्कार भी दगदबीज हो गए वो संभव ही नहीं है उसका गिरना वो आकर्षित होगा ही नहीं वो तो सबको हे कोठी में पहुंचा चुका है तब तो वहां पहुंचा ये सब हे है उसको सब छोड़ छाड़ करके आ गया वो गंदगी है उसके लिए वो हीन कोठी में है वो उसको ग्राह्य ही नहीं है इस यही तो विवेक हुआ है उसको वो कभी नहीं उसकी तरफ जाएगा ठीक है धन्यवाद आचार्य प्रणाम को साधार अभिवादन ओर